उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थ मंत्र का विचार आरम्भ किए थे जिस आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होने से और लोग जन्म मृत्यु रूप संसार में चलते रहते हैं और जिसका ज्ञान होने से ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं वो आत्म तत्व का स्वरूप क्या है ऐसा प्रश्न होने से आगे आत्मतत्व का स्वरूप व्याख्यान कर रहे हैं चतुर्थ मंत्र में कहा गया अनेजद एकम अर्थात तो निश्चल है चलता नहीं है एक है सभी भूतों में सर्वत्र वही एक ही है आत्मतत्व और मनस वो जब यह, मन से भी द्रुतागामी है क्योंकि संसार में मन सबसे अधिक द्रुतागामी है प्रसिद्ध है अभी यहाँ बैठे है इच्छा होगा रामेश्वर भगवान का दर्शन करने के लिए तुरंत मन वहाँ पहुँच गया सबसे द्रुतगामी जो प्रसिद्ध है उससे भी प्रसिद्ध है ये आत्मतत्व तो। शीघ्र चलने में शीघ्र चलने में सर्वत्र व्यापक है सर्वत्र स्थित है इसलिए माना जाएगा कि जो शीघ्रगामी जाकर के जहाँ पहुंचेगा वहाँ पहले से वो विद्यमान है कहा गया कि वो आत्मतत्व तो मनुष्य भी शीघ्रगामी है और अर पूर्वम अर्सदेवा नर्वत्र गया हुआ ऐसा जो पदार्थ है आत्मतत्व तो। इसको यह देवा देवा अर्थात इंद्रियाणी न अपमी नीबंती इंद्रियों के द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो पाएगा क्योंकि इंद्रियों का सृष्टि ही हुआ है बाहर पदार्थ देखने के लिए उनका स्वभाव भी है बाहर पदार्थ देखने के लिए जैसे चक्षु का धर्म है वो रूपों को देखेगा चक्षु कभी शब्द को ग्रहण नहीं कर पाएगा उसका वो स्वभावी है इसी प्रकार की इंद्रियों का सामर्थ्य ही नहीं है कि आत्मतत्वों को जानने का क्योंकि उनका तो स्वभाव है बाहर को देखने का तो जितना हम बहिर्मुख है अर्थात उतने हम इंद्रियों के साथ ही अर्थात तादात्म्य अपना रखे हैं। तो यहाँ ये बात कहता है श्रुति कहती है कि इंद्रियों के द्वारा आत्मतत्व का प्राप्त नहीं प्राप्ति नहीं हो सकती है ये अपूर्व कथन अपूर्व कथन अर्थात मानांतर प्रमाणांतर गम्य नहीं है तात्पर्य निर्णय का कर, निर्णय करने का एक लिंग है अपूर्वता तो ये श्रुति का तात्पर्य वही है कि वो आत्मतत्व तो जो कि इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं होगा ये अपूर्वता लिंग के द्वारा ये निर्णय हो रहा है कि श्रुति का तात्पर्य आगे तृतीय पद में कर रहे हैं तत्व तिष्ट धावत अन्य आत्मतत्व तो स्थिर रहता हुआ धावतो अन्यान समानधिकरण है अन्य कहां का रूप हो जाएगा तो, तो समानाधिकरण समानधिकरण का ना द्वितीय तो ये समानाधिकरण है धो धो किसका आदेश होता है धोशी सीधा री तो री को धो आदेश हो जाए सब पर मेरे ने पर यहाँ शत्रि हो गया शत्रि होने से धावत प्रातिपदिक और सस में हो गया धावत जो सब चलने वाले हैं तो उनको अतिक्रम कर जाता है अत्यति अत्यति अतिक्रमेण अतिक्रम्य गच्छति जो से चलने वाले उनको भी अतिक्रम करके जाता है चलने वाले कौन है कहते इंद्रिय मनो ये सब चलने वाले हैं। इसको अतिक्रम करके ये आत्मतत्व और कैसा स्वभाव है कहते हैं स्थिर रहता हुआ भी चलने वालों से ये चलने वालों को अतिक्रम कर जाता है ये आत्मतत्व का विषय में ये सब विरुद्ध कथन मिलता है स्थिर है किंतु शीघ्र चलने वालों से भी वो शिव चलने वालों को भी अतिक्रमण करके जा सकते जाता है जब तक हमारा बुद्धि बहुत स्थूल रहता है हम विरुद्ध तत्वों को एक ही जगह में नहीं घटा पाते हैं जैसे जिसको रज्जु में इतना दृढ़ बुद्धि से सर्प ही दिख रहा है वो वहाँ रज्जु है सर्पत्व दिख रहा है ऐसे दो तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाएगा मरूभमि में जल जिसको एकदम दृढ़ प्रतिति हो रही है वो ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ जल रहित तो स्थान है तथा तो जल दिखता है किंतु जल रहित तो वास्तव है ये दोनों विरुद्ध हैं। और उपनिषद में बार बार यही बात आएगा सब विरुद्ध विरुद्ध बात दिखेगा तो जब तक हमको एक में बहुत दृढ़ बुद्धि होगा तब तक हमको तो तक मतलब एक में अर्थात मिथ्या में जब तक प्रतीति मात्र मिथ्या पदार्थ में दृढ़ बुद्धि होगा तब तो हम वो अधिष्ठान सत्य पदार्थ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे और श्रुति बार बार ही विरुद्ध कथन करता है अर्थात जो दिखने वाले पदार्थ मिथ्या है उससे बुद्धि हटा करके जो उसका अधिष्ठान है सामान्यतया इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो रहा है वो सत्य है उसको देखने का है और इसका स्वभाव किरुद्ध है जो दिख रहा है उससे विरुद्ध स्वभाव वाला है आत्मतत्व का ये सूची में इस प्रकार की विरोध कथन मिलेगा और आगे कहते हैं अपो दधाती तस्मिन सती अर्थात आत्मत, आत्मतत्व तो विद्यमाने सती सती सप्तमी है ये आत्मतत्व तो विद्यमान होने से ही मातरिस कहते हैं वायु तो मातरी मातरी अर्थात अंतरिक्षती मातरीश प्रथम तो तो हो गया मातरी स्वयु वायु उपलक्षित वायु हो गया ये का, का जो हमारा अंदर में प्राण शक्ति है वो वायु के द्वारा ही अंदर जाता है इसलिए वायु हो गया उसका वाहक इसलिए वायु के द्वारा उस प्राण को लक्षित किया जाता है और समष्टि प्राण हो गया हिरण्य मातरिश्वा शब्द से वायु वायु शब्द से प्राण प्राण शब्द से समष्टि प्राण हिरण्य गर्भ तस्मिन सती अर्थात वो आत्म तत्व का विद्यमान होने पर ही हिरण्य गर्भ सभी के लिए अपो दधाती अप का रूप हो जाएगा इत्या बहुवचन अर्थात तो शब्द का अर्थ तो होता है यहाँ कर्म कर्म सभी के लिए ये कर्म का विभाग कर देता है हिरण्य गर्भ सभी के लिए कर्म विभाग करता है वरुण को ये कार्य करना है इंद्र को ये कार्य करना है कुबेर का ये कार्य है इस प्रकार की सभी का कार्य विभाग करता है हिरण्य गर्भ वो परमात्मा विद्यमान होने पर ही उन्हीं का स्थिति ही नियामक ऐसे ही आत्मतत्व का ये व्याख्यान हुआ भाष्य में अनेजत न एजत इति अनेजत नए समाज दिखा दिए एजत में धातु हो गया एजरी कंपन है वो भी लिख दिए भाष्यकर कंपनम का अर्थ हो गया चलनम चलनम का अर्थ कहते हैं स्व अवस्था प्रच्युति अवस्था से प्रच्युत हो जाना इसको कहते हैं चलनम और जो चलन नहीं होता है वो स्व अवस्था से प्रच्युत नहीं होगा यही वास्तविक हमारा स्वरूप है हम कभी भी अपने स्वरूप से वास्तविक अवस्था से प्रच्युत नहीं होते हैं ये जितना जितना हमको दृढ़ होगा शरीर और मनोबुद्धि ये तो हर क्षण अवस्था से प्रच्युत होंगे ही होंगे सोने से पहले आप स्वस्थ सोए हैं उठने का समय देखेंगे दांत में दर्द कान में दर्द ये सब हो जाएगा ये तो सर्वदा प्रच्युत होंगे ही होंगे किंतु ये प्रच्युत होने का समय में हमारा वास्तविक स्वरूप इससे विरुद्ध है हम अच्युत हैं हमारा कभी स्थिति का च्यूत नहीं होना है ये कहते हैं चलन वर्जित अर्थात इस शरीर मनोबुद्धि का चलन च्युति होने का समय में हम विचार करें कि वास्तविक हमारा स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ये हम तादात में न करें वो शरीर मनोबुद्धि के साथ वो तो सर्वदा चलनशील होंगे ही हो होंगे उनका स्वभाव है बार बार ये विचार करना है चलन हो गया सु अवस्था से प्रच्युति और तदवर्जित तद्वर्जितम का अर्थ कहते सर्वदा एक रूपम इत्यर्थ आत्मतत्व सर्वदा एक रूप मनोबुद्धि इत्यादि का जो भी परिवर्तन होने पर भी यह हम अपरिवर्तनीय है तकम सर्वभूत सभी भूत में ये आत्मतत्व एक है जैसे सांख्य योग वाले न्यायिक वाले कहते हैं प्रतिशरी भिन्न आत्मा न्यायिक लोग कहते हैं आत्मा का लक्षण कहेंगे ज्ञानाधिकरण आत्मा आगे कहेंगे सदिविध जीवात्मा परमात्मा से आगे परमात्मा एक एवं और जीवात्मा के लिए कहेंगे प्रति शरीरम भिन्न तो वो लोग कहेंगे ऐसे संख्य लोग भी कहेंगे नश योग वाले भी कहेंगे प्रति शरीर या आत्मा भिन्न भिन्न पुरुष शब्द से कहेंगे वेदांति कहते हैं तत्व एकम आत्म तत्व एक ही है सर्वभूतेश सभी भूत में आत्म तत्व एक ही है शरीर इत्यादि के साथ बहुत ज्यादा तादात्म्य होने से लगता है कि हम तो अलग हैं वो तो अलग है जैसे जैसे शरीर से तादात्म्य में छूटेगा देखेगा कि वो एक ही है पांच नवटी टिप्पणी देख लीजिए स्वता स्वतः उपनिषद का यहाँ उदाहरण देते है भगवान भाष्यकर जो कहे एकम सर्वभूतेशु उसका अर्थ तस् एकम सर्वभूतेषु इति अच्छा ये जो पुराना पुस्तक में द्वितीय पंक्ति में टिप्पणी में अंतिम में है ते न ना आत्महन इति पुराना पुस्तक वाले उसके आगे दिया है य तो न आत्महन इति इतना अंश कट जाएगा ये अधिक है क्योंकि आगे फिर है य तो न आत्महन ये अधिक है इसको काट दीजिए पुराना पुस्तक वाले अच्छा नया में ठीक है पांच नंबर टिप्पणी देख रहे थे एको देव सर्वभूतेश गुढ़ सर्वव्यापी सर्वभूता कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुण ऐसे पूरा मंत्र है सुधार सुधर का ये प्रसिद्ध मंत्र है वहाँ कहते हैं कि एक देव देव देव दोतना देव, देव, देव, देव दिगो क्रीड़ा धातु से कर्तरी अच करेंगे सूत्र से पचादिभ्यो लिमिन्यच त्योतनाद प्रकाश रूप है इसलिए देव सर्वभूतेषु गुढ़ गुढ़ अर्थात इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता है छुपा हुआ है आगे है सर्वव्यापी वही व्यापक तत्व है और सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों का अंतरात्मा वही है अंतरात्मा अर्थात जिसको कहते हैं कि सभी का अंदर में रह करके सभी को चलाने वाला वही है किंतु चलाएगा आपका जैसे संस्कार है उसी मुताबिक चलाएगा कहते ना बिजली सभी के अंदर में सभी के अंदर होता है तो फैन में भी जाता है लाइट में भी जाता है और वो जो घड़ी है ना डिजिटल घड़ी उसमें भी जाता है तो बिजली तो एक है किंतु फैन को चला देता है घुमा देता है लाइट को घुमा देता है नहीं घुमाता है क्यों कहेंगे उसका ऐसे संस्कार है इसी प्रकार की अंतरात्मा सभी के अंदर में एक ही है कोई तो निष्ठावान होकर के सुबह से शाम तक लगे रहता है इसमें और कोई भैरमुख को हो जाता है क्यों कहते हैं जैसे संस्कार है तो संस्कार के अनुसार ही परमात्मा चलाएंगे तो इसको कहते हैं सर्वभूतांतरात्मा अंतरात्मा अंतर्यामी है और आगे कर्माध्यक्ष कर्माध्यक्ष सर्वभूताधि कर्म का अध्यक्ष है आप जो कर रहे हैं सब वो जान रहा है तो जब हम बिल्कुल बहिर्मुख है पामर अवस्था में है तो कोई हमारा कर्मों को जान रहे इस प्रकार बुद्धि नहीं होती है जैसे जैसे हम साधन मार्ग में चलते हैं वो परमात्मा आपके अंदर में हमारे अंदर में विवेक रूप से दिखाएगा दिखेगा हम कहीं शास्त्र से बहिर्भूत कर्म में चले हमारा विवेक कहने लगेगा वही है परमात्मा का मतलब सूचना परमात्मा अंतर्यामी रूप से विद्यमान है वो कहने आरम्भ करेगा ये गलत है ये गलत है और जब हमारा जीवन पूरा शास्त्रीय हो जाएगा वो परमात्मा हमारे अंतकरण के साथ एक एकीभूत हो जाएगा फिर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे जीवन जितना पूरा शास्त्रीय हो जाएगा खाली जीवन शास्त्रीय नहीं है मतलब आगे आपको जब जीवन शास्त्रीय हो गया अर्थात आप वेदांत मार्ग में चलेंगे ही चलेंगे तो फिर आगे आपको हो जाएगा तब फिर वो अंतर्यामी और आप एक ही हो जाएंगे आप ही ईश्वर बन जाएंगे कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास सर्वभूत में वही रहता है साक्षी आपका सारे कर्मों का आपका कर्म अर्थात तो मनोबुद्धि का भी जो कर्म आपका जो विचार चलता है उसको भी वो जानता है साक्षी केवल केवल अद्वितीय और निर्गुण गुण रहता तो ये वेदांत का एक साधना है हमें आपको कोई गुण नहीं दिखना चाहिए अब मगर अपने में गुणों का आरोप कर रहे हैं हम ऐसा है वैसा है अर्थात तुम वेदांती नहीं है गुण जहां है वहां रहेगा मनोबुद्धि में है, शरीर में है किसका शरीर में सामर्थ्य है गंगा जी से पचास किलो पानी ले आ सकता है ये कहेंगे वो शरीर का सामर्थ्य कहेगा मैं ले आया आप तो नहीं ला पाए वेदांति तो कहेगा आप ले आए हो आपका शरीर का सामर्थ्य है वो आपका नहीं है इस प्रकार के विचार रखना है गुण दोष तो हो जा सकते हैं स्वाभाविक है किन्तु जहाँ है वही रख देना है दोष को तो सुधार करना है गुणों को मन बुद्धि का गुण है हम स्मरण हो जाता है सभी को नहीं होता है कोई समझ जाता है पंक्ति एक ही बार में कोई समझ नहीं पाता है ये सब मनोबुद्धि का कार्य है इसके साथ आदत में नहीं करना है ऐसे वहां स्वता सूत्र मंत्र आगे भाष्य में तत् एकम सर्वभूतेषु आगे टिका में एकम अभीक्रिय एक चे आत्मत है। अभीक्रियम एकम चेत आत्मतव कथम तरी केचन सुर्गामन विसर्ग छूटकिया पुराणपुस्तकें केचन नर नरक सांसारिक व्यवस्था सैद्व चेन इति अभिप्रेत्य आह मनस इदीना पूर्व पक्ष कह रहा है कि आपने कह दिए आत्मतत्व जो है सर्वदा एक रूप है चलन वर्जित है अर्थात अभिक्रिय है और एक है ये भी कह दिए सर्वभूतेशु एकम ऐसा अगर आत्म तत्व है कथम तरी के चन स्वर्ग गामिन कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं और के चन नरक गामिन कुछ लोग नरक जाते हैं इस प्रकार की कैसे होगी आत्मा अगर एक है तो ये और योग वालों का ये सब दोष है वेदांतिक वो लोग कहेंगे आत्मा अगर एक है तो इस प्रकार अलग अलग कैसे हो जाता है इति सांसारिक व्यवस्था कैसे होगा इति चेत सिद्धांति उत्तर देता है मनो उपाधि निबंधना मनो उपाधि निबंधना सांसारिक व्यवस्था समास कैसे कहेंगे मनो एवं उपाधि मनो उपाधि हो गया आगे मनो उपाधि निबंधन निबंधन है निबंधन मूल कारण यंसारिक व्यवस्था यहाँ मन उपाधि ही मूल कारण है सांसारिक निबंधन है ना न मन मनोपाधि निबंधन आज गुण हुआ तो, मन ही उपाधि है इसी उपाधि को लेकर के सांसारिक व्यवस्था भेद दिखता है ये मन को लेकर ले के शरीर को लेकर के शरीर मन को लेकर के भेद दिखता है सांसारिक व्यवस्था यही बैठ जाएगा आत्मा में भेद होने के लिए कोई कारण नहीं है वो सांख्य लोगों का कार्य का है जनन मरण करना प्रतिनियम अयुगप प्रवृत्ति पुरुष बहुत्व सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याच ऐसे सांख्य लोग कहते हैं वो लोग कहते हैं कि जनन मरण करणा नाम प्रतिनियम प्रतिनियम अर्थात तो प्रति प्रति शरीर भिन्न है क्या जन्म मरण और करण करण अर्थात तो इंद्रिय इंद्रिय सभी का अलग अलग है अलग अलग, -अलग कार्य करते हैं सभी लोग एक समय में देखते नहीं अब सभी लोग एक समय रोशन व्यवहार नहीं करते हैं जन्म मरण और करण ये प्रति भिन्न भिन्न हुआ और अयुगप प्रभृते युगपद एक आयुग पद एक कालीन प्रवृत्ति नहीं होता है सभी लोग एक समय में प्रवृत्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है और त्रैगुण्य विपर्य याद चाहिए किसमें सात्विकता दिखता है किस में राजसिकता किस में तामसिकता तीनों गुणों का विपर्य अलग अलग दिखता है इसलिए मानना पड़ेगा कि पुरुष बहुत ये लोग कहेंगे सांख्य लोग कहेंगे सिद्धम इस प्रकार के अलग कहते हैं तो सिद्धांत उसका उत्तर देता है मनो उपाधि निबंधना ये व्यवस्था हो जाएगा पुरुष बहुतम पुरुष अर्थात आत्मा आत्मा भिन्न नहीं है ये मन ही भिन्न है शरीर भिन्न है इसी को लेकर के आपका जो शंका है उसका समाधान हो जाएगा जा। भाष्य में मनस संकल्पादि लक्षणाथ जब यो जब अब तरम मनस पंचमी संकल्प आदि लक्षणात् समानिकरण है मन का लक्षण हो गया संकल्प आदि संकल्प विकल्प इत्यादि संकल्प आदि लक्षणाद्री है संकल्प करना यही मन का लक्षण स्वरूप है उससे भी जबीय जबीय का अर्थ जब बत तरम जू गर्थ धातु उसमें कर्तरी अश हो जाने से क्या रूप बन जाएगा जब आगे जबीय क्या प्रत्यय हो गया यसुन हो गया अभी जब से अगर यसुन कर देंगे भाष्यकर उसका अर्थ कहते हैं जब बतम टिप्पणी में पढ़ उत्तर नहीं देने का तो जब बत तरम तो जो मंत्र में है जवीय और भाष्यकार कह रहे हैं जब बत तरम इसमें भाष्यकार का व्याख्यान में क्या अधिक शब्द है बत है ये बत क्या है मतु तो जब अर्थात तो गति वाले उससे भी तरह तो गति वालों के बीच में यह अधिक तरह तो मंत्र में ये नहीं है भाष्यकार कहा से ला रहे हैं इसका हाँ तो टिप्पणी दिया है मथुक वहां भाष्यकार कहे हैं कि तो मंत्र में नहीं है ये सुन होने से मथुक लुक होने का बिन मथुरुक हाँ? जबी जहां आएगा जानेंगे कि जबी हुआ और यमनिच होने के लिए वहां कहते हैं धनी में अतिशय न जो धनी होगा अतिशय तो अर्थात पहले सामान्य में ईष्टन प्रत्यय नहीं आ जाएगा युन स्टन सामान्य में नहीं आ जाएगा सामान्य में पहले विशेष आएंगे विशेषो का बीच में जो अधिक विशेष अतिशय न आने के लिए इसलिए पहले तो आप ये मतुब करके आगे ये मान चित मतलब ईष्टन इत्यादि में जाना है उसका विग्रह देते हैं ना अयम आढ़य अयम आढ़्य अयम आढ़्य अयम ऐसा अतिशयन आढ़ धनी धनी कहने से सामान्य से वो विशेष है विशेषों का बीच में और अतिशयन विशेष को दिखाने के लिए अच्छा अभी पूर्व पक्ष का शंका है कथम विरुद्ध मुच्चते आत्मतत्व के बारे में आप ऐसे विरुद्ध कैसे करें ध्रुवम निश्चलम इदम और मनस वो जबीय इधर कहते हैं कि आत्मा ध्रुवम ध्रुवम अर्थात निश्चल और मनुष्यो जवीय मनुष्य भी द्रुतगामी है ऐसा कैसे कहते हैं सिद्धांत कहता है कि नशोष ये कोई दोष नहीं है निरुपाधि उपाधि मतवे न उपपत्ति है निरुपाधि और उपाधि वाला ये दोनों को लेकर के ये दोनों घटना घट गट जाएगा जब निरुपाधि हो जाएगा तब ध्रुव निश्चल होगा न मनुष्योजीय होगा ध्रुव निश्चल हो जाएगा और उपाधि मतवे न मनसोज हो जाएगा उपाधि विशिष्ट हो करके चलनशील हो जाएगा इसी प्रकार की आत्म तत्व का विचार हो रहा है अर्थात ये हमारा स्वरूप है हम जब चलनशील हो जाते हैं विक्षिप्त हो जाते हैं मानना पड़ेगा कि उपाधि के चलते हम विक्षिप्त हो जाते हैं और जब हम स्थिर है कहेंगे हमारा ये उपाधि स्थिर है ये गृहदारण्य में आता है एक वाक्य ये ध्यायती व लेलायती इते हैं उपाधि जब स्थिर हो गया हम कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं ये मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं ये बुद्धि ध्यान कर रही है और ये उपाधि जब चलनशील होता है होता है ये बुद्धि जब विक्षिप्त हो जाती है कहते हैं कि मैं विक्षिप्त हो गया उपाधि को लेकर के ये हमारा चलना आ जाता है इसलिए जितना बार बार विचार करके उपाधि को अपने से दूर रखे सदा एक रूप अनुभव करेगा नौ नंबर टिप्पणी निरूपाधि नौ नंबर निरूपाधि उपाधि निरूपाधि निरूपाधि दीर्घ है ना नया पुस्तक में नौ नंबर टिप्पणी में निरूपाधि ऐसे है नौ नंबर टिप्पणी नया पुस्तक दीर्घ है नौ नंबर टिप्पणी नीचे नीचे अच्छा मैं अलग हो गया निरुपाधि कर है अच्छा ये निरुपाधो हो गया ना निरूपाधि कर होना है अच्छा आपको को चार नंबर पूछते हैं न न वो कौन सा नंबर कोई पूछा ना, ना, ना, ना नौ नंबर नौ नंबर नौ नंबर अर्थात आप लोगों का जो नंबर नौ नंबर अर्थात कहाँ पर है निरूपाधि नहीं विरुद्ध होते है प्रामाण्यम संभवती है पूर्व पक्ष कहता है कि आप विरुद्ध बात कहते हैं जो विरुद्ध कथन करेगा वो प्रामाणिक नहीं होगा तो कभी ऐसा कह देगा कभी विपरीत कह देगा हाँ ठीक है कल सुबह हम जाएंगे नीलकंठ दर्शन के लिए जाएंगे और सुबह आरती में कह देगा नहीं नहीं स्वामी मैं तो नहीं जा पाऊंगा <laughs> ये विरुद्ध कथन फिर वो प्रामाणिक नहीं होगा आगे कुछ कहेगा तो दोबारा सोच करके वो कहेगा ठीक है देखूंगा इस प्रकार की नहीं विरुद्ध होते हैं प्रामाण्यम संभवती तो विरुद्ध कथन में प्रामाण्य श्रुति अगर विरुद्ध कथन करती है तो प्रमाण नहीं होगा तो कहते हैं कि नच च उपायंतरम अस्ति अविरोध के लिए और कोई अन्य उपाय है ये पूर्व पक्ष का कथन है पूर्व पक्ष कहते हैं कि दिनों दोनों में अविरोध होगा नहीं और कोई दूसरा उपाय नहीं है तो सिद्धांति इसलिए यहां उत्तर देता है निरुपाधि और उपाधिमत्व ये समाधान हो जाएगा पूर्व पक्ष कहता है कि विरुद्ध कथन करेगा तो श्रुति प्रमाण नहीं होगा और आपके पास कोई उपाय नहीं है कि आप अविरुद्ध दिखा देंगे सिद्धांत कहते हैं हमारे पास उपाय है निरुपाधिकर उपाधिमत्व उपपथ्य ये संभव हो जाएगा दस नंबर टिप्पणी रीति दृष्टम चतत स्वरूप तो अचलमपी न घटादि संबंधे न गति वो भाती स्वरूपत जैसे आकाश स्वयं चलता नहीं है किन्तु घटाकाश चलता है ऐसा हम कह देते हैं इसी प्रकार के आत्म तो स्वरूप तो चल नहीं न किन्तु बुद्धि इत्यादि उपाधि के साथ मिल करके चलता हुआ जैसा लगता है ये शायद अष्टवग्र गीता का घट संवृत्तम आकाश नियम घटे यथा घटो नियेत नकाशो तद जीवो नभोपम ऐसा कहते हैं घटस किसका यह अच्छा जी तो घट संतम आकाश जब घट समृतम अर्थात घटावच्छिन्न आकाश घट का अंदर में जो आकाश है नियमाने घटे यथा जब हम घट लेते हैं तो वहां कहते हैं कि घटो नियत घट ही लिया जाता है न आकाश आकाश नहीं लिया जाता है तो अविवेक कहेगा घटाका से ले रहा है ना वेदांत तो तो सुनने से पहले तो यही रहता है बुद्धि कि आकाश तो घट के अंदर में घटाका से घट चलेगा तो आकाश चलेगा जब दो चार बार वेदांत तो सुनेंगे कहेगा ना ना अथवा जो खूब ज्यादा विज्ञान में भी ये करते हैं विचार करते हैं सांसारिक विज्ञान उन लोग का बुद्धि है ये आकाश चलता नहीं बोल करके तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं उपाधि का धर्म को हम आरोप कर लेते हैं अपने में उसी से सुख दुख इत्यादि भाष्य में त्रिक स्वनूपेण उच्यते अवस्था में जो स्वरूप है उस अवस्था में अनेजद चलन ही न रहित है तो आपने कोई परिवर्तन नहीं है कोई चलन नहीं है मनसो अंतक संकल्प विकलक्षण से उपाधेरुवर्तना वाक्यांश मनस ष ष्ठियंत अंतकरण उसका व्याख्यान संकल्प विकल्प लक्षण उसका स्वरूप कथन जो मन है वही अंतकरण अंतकरण क्यों कहा गया उसका कोई व्यवच्छेद्य है अंतकरण कहते हैं न बाह्यकरण है इसलिए इसको अंतकरण कहते हैं बाह्यकरण कितने हैं दस है। इसको अंतकरण कहा गया अंतकरण अर्थात ये बाहर में कार्य नहीं कर पाएगा स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएगा इंद्रिय के साथ मिलकर के बाहर चला जाएगा इंद्रिय नहीं है तो फिर यह बाहर नहीं कर पाएगा इसलिए अंतकरण कहते हैं और इसका क्या स्वरूप है कहते हैं तो संकल्प विकल्प लक्षण इसका लक्षण लक्षण अर्थात स्वरूप ये मन का स्वरूप है संकल्प विकल्प करेगा ये साधक आरंभ अवस्था में यही होता है अधिक मन बुद्धि उतना तब दृढ़ नहीं होता था संकल्प विकल्प चलता रहता है ये हो गया उपाधि सब समानाधिकरण है मन सरण से संकल्प विकल्प लक्षण उपाधेर सब ये समानाधिकरण है इसका अनुवर्तनात अनुवर्तन करने से क्या हो जाता है आत्मा जवीय हो जाता है अर्थात फिर द्रुतगामी जैसा कहा जाता है मन के साथ तादात्म्य करने से टीका में बामा पार्श्व में दिए हैं अंतिम पंक्ति उपाधेर अनुवर्तनात बिक्रिया आदि व्यवहाराश्रयत्व इति शेष शेष अर्थात वाक्य शेष वाक्य शेष का अर्थ होता है एक वाक्यत्व जहां टीकाकार कहेंगे इति शेष शेष का अर्थ वाक्य शेष वाक्य शेष का अर्थ एक वाक्यत्व अर्थात भाष्य वाक्य के साथ इतना मिला लेना है जो उपाधेर अनुबर्तनात यहां जो भाष्य में कह दिए उसके आगे आप इतना जोड़ना है बिक्रिया आदि व्यवहार आश्रयत्व इति इस प्रकार के जोड़ लेना है आगे भाष्य में वाक्यांश बीच से आरंभ होगा यह पहले टीका में है नहांतस्तत्व बहिर्गमन अयोग्य अयो, अयो कथम वेगवत्व इति आशंक पूर्व पक्ष कह रहा है कि आपने कह दिए आत्मतत्व तो मन भी वेगवान है अर्थात मन तो वेगवान तो है और से भी आत्मा तो तो अधिक बेगवान है शंका करने वाला कहता है कि मनसो मनुष्य पंचम अंत देहांत ये मन देह के अंदर में ही रहेगा उस उसका बहिर्गमन अयोग्यवात ये मन बहिर्गम अच्छा मनसो ष्ठ्यंत है मनसो बहिर्गमन अयोग्यवात क्यों बीच में हेतु दे दिया देहांत मन बहिर्गमन नहीं कर पाएगा क्यों क्यूँकी देह का अंतर रहता है देह का अंदर में रहता है तो आपने कैसे कह दिया कि कथम भेगवत्व मन दुतगामी है ऐसा आपने कैसे कह दिया ये शंका होने से भाष्य में उत्तर देते हैं वाक्यों का आधार से यह देहस्थ मनसो ब्रह्म लोकादि दूरागमन संकल्पेन क्षण मात्रा बोती मनसो जविष्ठत्व लोके प्रसिद्धम इह देहस्थ इस देह में होने वाला मनस मन का ब्रह्म लोकादि दूरगमनम संकल्पे न क्षण मात्रा होती मन यहाँ बैठे है सत्संग भवन में किंतु क्षण मात्रा से यहाँ ब्रह्म लोकादि दूरगमन आप कोशिश करने से आपका मन को ब्रह्म लोक भेज नहीं पाएंगे क्योंकि पता नहीं है हाँ आप किन्तु बद्रीनाथ भगवान रामेश्वर तक तो पहुँचा दे सकते हैं तो उतना में हम उदाहरण ले लेंगे संकल्प मात्रा तो पहुँच गया रामेश्वर भगवान के सामने खड़ा है ऐसा हो जाएगा और ब्रह्मलोक लोक कल्पना तो कर ले सकते हैं ब्रह्मलोक में कैसा है वहाँ दो तालाब हैं ऐसा बृहदार तो दो तालाब हैं तो ऐसे आप वहाँ पहुँच जाएंगे और, और कुछ भी सब व्याख्यान है तो क्षण मात्रात भगवती एक क्षण में केवल संकल्प मात्रा तो संकल्प अर्थात केवल मन में चिंता कर लिया इति इसलिए मनसो जविष्ठत्व मन धृतगामी है लोक में प्रसिद्ध है मन धृतगामी है मन कितना धृतगामी है वो सत्संग भवन में महिन्न पाठ में अधिक पता चलता है मन कितना धृतगामी है अन्य समय में पता नहीं चलेगा क्यों अन्य समय में हम और मन मिल करके चलते इसलिए ध्रुतक आमी पता नहीं चलेगा हाथ पकड़ करके चलते हैं ना किंतु जब हम अलग चलने कोशिश करते हैं तब तो पता चलता है कि मन का वेगा क्या है हम कब अलग चलते हैं कहते सत्संग भवन में और महिमा पाठ हम अलग होते हैं मन से मन तब दिखाता है अपना स्वरूप कितना जोर चल सकता है आठ नौ किसके ऊपर बोले संकल्प है न तद विषय का संकल्पनम एव तत्र गमनम न तो तेना देहा बहिर्गंतव्यम इतिभा संकल्पेन मन ब्रह्म चला जाता है इसका अर्थ है कि तद विषय का संकल्पनम संकल चिंता तो तद विषय मन में केवल चिंता कर लेना यही मन का गमन हो गया मन चला गया रामेश्वर भगवान के पास तो कहते हैं कि अर्थात तद विषय चिंतन मन में आ गया हम भगवान के सामने खड़े हैं दर्शन कर रहे हैं इसी प्रकार की केवल चिंतन कर लेना यही मन का गमन हो गया किंतु तो मन का गमन अन्य तरह विचार होता है जहाँ प्रत्यक्ष चक्षु के द्वारा श्रोत इंद्रिय के द्वारा आप कुछ विषय ग्रहण करते हैं। सामने में कुछ पदार्थ है और आपका चक्षु जाकर के सन्निकर्ष संबंध कर लिया वो गट के साथ और वो जो चक्षु का संबंध हुआ उस चक्षु तेज के साथ अभी मन भी चला जाएगा वो प्रत्यक्ष ग्रहण के लिए किन्तु तो जहां ब्रह्मलोक और रामेश्वर भगवान का विचार हो रहा है वहां संकल्प मन में चिंता कर लेना यही उसका गमन हो गया अच्छा और दूसरा चीज ये वही हम सारे टिप्पणी अभी देख करके नहीं आए जिसमें प्रूफ रीडिंग करते हैं तब तो, तो देखते हैं अभी सभी टिप्पणी हम नहीं देखते हैं आप लोग पूछेंगे तो हमको जो घट जाएगा घटा लेंगे नहीं तो फिर आगे दिन में गट, देख करके बता सकते नहीं तो अच्छा है कि टिप्पणी हम जो देख करके आते हैं वो हम बता देंगे और जो नहीं है आप हम लोग बाद में पूछ लेंगे हम बाद बता देगा क्योंकि यहाँ हमको पता ऐसा तो नहीं कि हमको सब चीज पता है हमको वास्तविक तो बहुत चीज पता नहीं है ये वास्तव तत्व है पता तो बहुत कम रहता है अच्छा आगे भाष्य में तस्मिन मनसी ब्रह्मलोका ब्रह्मलोकाधीन द्रुतम गच्छती सती प्रथम प्राप्त इव आत्मचल्य से अवभाषो गृह्यतो मनसो जवीयो इतिहा मनुष्य द्रुतगामी हे ये आत्मतत्व जैसे कहा जाता है कि कोई एक आदमी चल करके जाता है कहीं और दूसरे आदमी के पास कुछ चार चक्का वाला दो चक्का वाला वाहन है ये चलने वाला जाकर के जहां पहुंचता है पहुंचता है तब मान लीजिए महात्मा है भंडारा है चलने वाला एक भंडारा होकर के दूसरा में जब जाता है जो दो चका वाले होते हैं वो पहले जा करके उधर है इसी प्रकार के यहाँ किंतु वो तो जल्दी जा करके पहुंचा यहाँ तो सर्वत्र विद्यमान है ये आत्मतत्व तो होने से जहां जा करके मन पहुंचेगा वहां देखेगा कि अनुभव करेगा कि आत्मतत्व है वास्तविक तो आत्मतत्व तो सर्वत्र विद्यमान है अर्थात ये मन के ऊपर भी वो सवार है मन का जो वृत्ति होती हो, वो तो तो है वो वृत्ति में वही आत्मतत्व प्रतिबिंबित है और मनो जब चलता है तब उसको पता नहीं चलता उसके ऊपर कौन सवार है अर्थात वो प्रतिबिंबित तो होता है आत्म चैतन्य वृत्ति में मनोज जब जाकर के पहुंच के स्थिर हो जाता है फिर देखता है कि आत्मचैतन्य हमें प्रतिबिंबित तो है इसलिए कहा जाता है कि मनोज जा करके जहां पहुंचता है वहां देखता है आत्मतत्व तो तो है पंक्ति घटा देंगे तस्मिन मनसी में, मंत्र में तद भाव तिष्ठ तदभाव तो अन्यान अत्यधि तिष्ठ तस्मिन का अन्वय तो आगे है तस्मिन अपो तो आगे के साथ है तो यह मंत्र में नहीं है सबका मनसी ब्रह्म लोकादीन द्रुतम गच्छति सति मन जो कि ब्रह्म लोकादि को शीघ्र जा सकता है तो द्रुतम उकार चाहिए ये पुराना पुस्तक में उकार छूट गया है ब्रह्म लोकादीन द्रुतम गछती सती शीघ्र जाता मन शीघ्र चला जाता है ब्रह्मलोक इत्यादि का प्रथम प्राप्त आत्मचैतन्य अवभास गृह्य मन जब जा करके ब्रह्मलोकादि पहुंच जाता है वहां देखता है कि आत्मा तो तो प्रथम प्राप्त वहां पहले से ही है इसका क्या अर्थ कहते हैं आत्मचैतन्य अवभाष गृहते मन वहाँ अनुभव करता है कि मन का वृत्ति में आत्मचैतन्य विद्यमान है ऐसे आत्म चैतन्य का चिदाभासम कहते हैं। दस नंबर पर है? प्रथम प्राप्त अच्छा, आप लोगों के पुस्तक में हम लोग का चार नंबर प्रथम प्राप्त ब्रह्म लोका दिन संकल्प अच्छा इसमें भी छोटा है नया वाला में दस नंबर पुराना वाला में चार नंबर टिप्पणी नीचे प्रथम प्राप्त इधि ब्रह्म लोका संकल्पयतो मनसः मनस बिंदी नहीं बिंदी छूट गया तो बिंदी चाहिए। चाहिए। और दूसरा है कि आप लोग देख लीजिये इसमें तीन नंबर टिप्पणी है तस्मिन तस्मिन के ऊपर जो टिप्पणी है क्या संख्या है नया में नौ नंबर उस टिप्पणी का देख लीजिए तस्मिन वो टिप्पणी जो प्रथम पंक्ति जहां पूरा होता है मनसस तत्र गमनम मैं हलन छुट गया ये पुराना में भी छुटा है नए में भी छोटा है मनसस तत्र गमनम आप लोगों का नौ नव टिप्पणी में जो नीचे लिखा है टिप्पणी उसका प्रथम पंक्ति का अंतिम है संकल्प नो मनस तत्र गमनम मैं हलन छुट गया आगे भाष्य में आत्मचैतन्य अवभाषो गृहते अर्थात चिदा भास मन में है ये मन अर्थात तो मनोवृत्ति में है वो अनुभव होता है इसलिए कहा जाता है कि मन जहां पहुंचता है आत्मतत्व तो वहां विद्यमान है अतो ये इतिहा यही जो आत्मतत्व तो का मनोवृत्ति में प्रतिबिंबन होना यही साक्षी हमारा विचार को जानना कहते हैं न अंतरिया हमारा सारे विचार को जानता है विचार अर्थात तो अंतकरण का कोई वृत्ति मन की वृत्ति वो वृत्ति हुआ मतलब उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होगा चैतन्य साक्षी यही कहा जाता है कि अंतर्यामी आपका सारा ये को जानता है सारे विचार को भी जान लेता है हम अगर अच्छा विचार करते हैं तो अंतर्यामी हमको उसी दिशा में चलाएंगे अगर हम भोग विषय का विचार करते हैं अंतर्यामी उसी प्रकार चलाएंगे टीका में जबी स्वाद अश्वाधिपत तरी चक्ष इति प्राप्त आह नैनदेवा नैनदेवा बड़ा अक्षर लिखा है वो प्रतीक होगा नया पुराना दोनों में ये समान समान मतलब नैनव देवा इति दिया ना ठीक है मैं प्रतीक वो छोटा होना है प्रतीक जैसा छोटा अक्षर होता है पूर्व पक्ष कहता है की अगर जवीय है द्रुतगामी है यह आत्मा तत्व तो अश्व द्रुतगामी है घोड़ा अश्व द्रुतगामी है चक्षु से ग्रहण होता है अश्व का, होता है। इसी प्रकार आत्मतत्व तो द्रुतगामी है वो भी चक्षु से ग्रहण होगा पूर्व पक्ष जब अस्वाद अश्वादिवत तभी चक्षुरादि ग्राह्यत्म चक्षुराधि भी गृहत्म इति प्राप्तम ऐसे होने से सिद्धांत कहता है कि भाष्य में नयन देवा देवा कह सकते हैं द्योतनाथ देवा द्योतनाथ प्रकाशमत्व प्रकाशमान है द्योतनाद, देवा, चक्षुरादीन इंद्रिया एक प्रकृतम आत्मतत्व तो, न प्राप्त न प्राप्तवंत देवा का अर्थ कहते हैं ये प्रकाशमान है होने से इनको देवा कहा गया किसको देवता कहा गया चक्षुरादि को ये चक्षुरादि प्रकाशमान क्यों है कहे चक्षुरादि विषय को प्रकाश कर देते है चक्षु इस पुष्प को प्रकाश कर देगा और जो स्वयं अप्रकाश रूप है वो दूसरों को प्रकाश कर पाएगा नहीं कर पाएगा और चक्षु अगर विषय को प्रकाश करता है इसलिए कह दिया जाता है कि चक्षु प्रकाशमान है चक्षु को भी देव शब्द से कह दिया गया वास्तविक चक्षु में जो प्रकाश करने का सामर्थ्य ये तो चैतन्य का आत्मा का ही सामर्थ्य आत्मा का सामर्थ्य मन में आ जाएगा अंतकरण में आ जाएगा अंतकरण का सामर्थ्य फिर तो इंद्रिय में आ जाएगा इंद्रियों का सामर्थ्य शरीर में आ जाएगा इस प्रकार की शरीर भी चेतन लगता है ये कहा आत्मतत्व का जो चैतन्य है वो धीरे धीरे आगे आगे संचरण हो जाता है द्योतनाथ प्रकाशमत्वात्थ देवा कौन कहने चक्षुरादिनी इंद्रियाणी ये चक्षुरादि जो इंद्रिय है वो देव शब्द से कहा गया प्रकृतम आत्मतत्वम नो प्रकृतम प्रकृतम अर्थात आरब्धम प्रतिपादन जिसका प्रतिपादन विचार आरंभ हुआ उसको प्रकृत कहते हैं प्रकरण अर्थात जिसका विचार करते हैं प्रकृतम आत्मतत्व न अपन न अपनुवन का अर्थ न प्राप्तवंत न प्राप्त बंत के ऊपर जो टिप्पणी है अपना पुस्तक में देख लीजिये न प्राप्त इति नक्नुवंती ये आत्म तत्व तो को विषय नहीं कर पाएंगे, इंद्रिय के द्वारा आत्म तो का ज्ञान नहीं हो पाएगा तो इंद्रियो का प्राबल्य को शिथिल करना है इंद्रिय अगर बहुत ज्यादा प्रबल रहेंगे तो आत्मतत्व तो का ज्ञान तो ये असंभव है आगे भाष्य में ते व्यो मनोजो मनो व्यापार मनो व्यवहित ये इंद्रिय कि यो आत्मतत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इंद्रिय से मनो और जबी द्रुतगामी है और क्यों ये इंद्रिय से ये मन द्रुतगामी है कहते हैं कि मनो व्यापार व्यवहित इंद्रिय तभी व्यापार करेंगे अगर मनो व्यापार पहले हो तो मनो व्यापार होने पर ही इंद्रिय व्यापार करेंगे कभी लगता है कि मन व्यापार नहीं गया इंद्रिय एकाएक कार्य कर गया आप बैठे हैं और मच्छर काट दिया कहेंगे मच्छर को मैं अभी वहां से स्थानांतर हटा दू ऐसा विचार तो नहीं आया कि हाथ चल गया कहते ऐसा तो विचार नहीं आया बोल करके आपको पता नहीं चलता वो विचार आया और वो कार्य हो गया मनो सर्वदा पहले मनो वहां अनुभव किया कि वहां एक मच्छर दंशन कर रहा है ऐसे मनो पहले व्यापार करेगा मनो व्यापार नहीं करेगा तो इंद्रिय व्यापार नहीं करेंगे अगर मनो व्यापार के बिना इंद्रिय व्यापार करते तो आप सुसुप्ति में भी जो पदार्थ चाहिए वो सब देख लेते जो मिलता नहीं जागृत अवस्था में वो सब को ग्रहण कर लेते वो हो जाता है किन्दु मनो व्यापार होने से ही इंद्रिय व्यापार इसलिए मनो इंद्रियों से द्रुतगामी है आभास मात्र अपनी आत्मनो नै देवाना विषयी भवती ये जो इंद्रिय होते हैं ये आत्मतत्व का आभास को भी प्राप्त नहीं कर पाते इंद्रियों का ये दुरावस्था है मनो किंतु आत्म तत्व का आभास को प्राप्त कर लेगा अंतकरण में चिदाभास होगा तो इसलिए ये कम से कम मन तत्मतत्व का आभास को प्राप्त कर लेता है इंद्रियों का वो भी सामर्थ्य नहीं है क्यों ये इंद्रिय और आत्मतत्व का बीच में ये मन आ गया आने से मन आत्म तत्व तो का प्रतिबिंब को ग्रहण कर लेगा आगे और छोड़ेगा नहीं इंद्रियों को आभास मात्रम अपि, अपि कह करके यह कहते हैं की मन तो आभाष को ग्रहण करता है इंद्रियो तो वो भी नहीं करता है आभास मात्रम अपि, आत्मान अन्वय कर लेना है आत्मनो आभास मात्रम अपि, अपी नैव विषयी बोती ये इंद्रियों का विषय आत्मतत्व का आभास भी नहीं होता है अच्छा यहाँ देवा नाम के ऊपर टिप्पणी दिया है आप लोग पढ़ ले सकते हैं टीका में चक्ष चक्षुरादि प्रवृत्तिर मनोव्यापार पूर्वकवाद तद विषयत्व चक्षुरादि विषयत्व आत्मनो न संभवती चक्षुरादि प्रवृत्ति मनोव्यापार पूर्वक होता है इंद्रिय कार्य करेंगे अगर पहले मनो कार्य करने लगे तो तद पूर्वक चक्षुरादि प्रवृत्ति मनोव्यापार पूर्वक अगर चक्षु प्रवृत्ति होगा तो उससे पहले मन का प्रवृत्ति तो होना ही पड़ेगा और आगे कहते हैं तद अभविषयत्व चक्षुरादि विषयत्व न संभवती देवा नाम के ऊपर न है जो है वही सबका देख लीजिए वही टिप्पणी हम कहा बाद में देख ले सकते हैं हम टीका पढ़ रहे हैं मतलब कह लिया देख ले सकते हैं तो हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा चक्षुर आदि प्रवृति मनो व्यापार पूर्वकत्व पहले मन का व्यापार होगा आगे चक्षु का व्यापार होगा जिस विषय में मन का व्यापार हो सकता है उसी विषय में चक्षु का व्यापार बाद हो सकता है तद तो अविषय जो मन का विषय नहीं बनेगा वहाँ चक्षुरादि विषयत्व तो आत्मनोन असंभव जिसको जिस आत्म तत्व तो, तो को मनो ही विषय नहीं कर पाएगा उनको तो चक्षुरादि कहाँ विषय करेंगे क्योंकि चक्षुरादि व्यापार तो मनो व्यापार पूर्वकम मन का व्यापार पहले हो उसके बाद जो लोगों को बहुत ज्यादा नींद लग जाता है उपनिषद विचार में और अगर थोड़ा बहुत लघु का ज्ञान अभी हुआ उनका कर्तव्य है कि ये पाठ का समय में व्याकरण देखें देखे ये कोई अणसी लगा एचओ कहा लगा कहाँ वंशोट आय से लगा उसको देखें और नींद लग जाता तो खाता लेकर ले के वरण लिखे पांच सात मिनट ऐसा लिखने से फिर नींद छूट जाएगा फिर धीरे धीरे सुन सकते हैं नींद लगेगा तो फिर व्याकरण लिखे इसका अभ्यास करे पहला कार्य है कि तमस को हटाना ये नींद हो जाना ये तमस पहले तमस हटे फिर आगे राजस उपनिषद पाठ में व्याकरण लिखना ये रजस किंतु हम क्यों कर रहे हैं कहते हैं तमस को हटाने के लिए अगर हम तमस में चले जाते हैं तो इसे हटाना है तो करना है तो जैसे हम अभी तमस हट गया रजस आ गया तो ये रजस को फिर धीरे धीरे हम सत्व की दिशा में ले जाएंगे इसलिए वो कर सकते हैं अर्थात पहले तो हम तमस से दूर रहना चाहिए ये प्रथम कार्य होना चाहिए तो जो व्याकरण पढ़ रहे अर्थात विद्यार्थी हैं तो वो लोगों को ये करना है उनको तो शीघ्र चलना है मार्ग में कर सकते हैं नींद नहीं लगता है तो निश्चित रूप से ये आराम से ये सुन सकते हैं नींद लगता है तो कर सकते हैं आगे टिका में मनुष्यवा कथम न विषय आत्मा इत आह यद आपने कह दिया कि इंद्रिय सब आत्म तत्व को विषय नहीं कर पाएंगे क्योंकि मन ही जब विषय नहीं कर पाता है तो आत्म तत्व कहाँ विषय करेगा तो अभी सिद्धांती ऐसा कर दिया पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा तो, तो मन का विषय कैसे नहीं होगा अगर मन के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो हमारे पास और क्या है हम कैसे आत्मा का ज्ञान करेंगे पूर्व पक्ष पूछता है सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में संभवती मनसोवेती अच्छा ये तो नया पुस्तक में यहां ठीक है आगे देखिये नया पुराना सभी में ये गलत है पंक्ति पड़ता है अत्यंत अव्यवहित मनोविषय तू भम पाठ संशोधन करना है नया पुराना सभी में ये त्रुटि है मतलब नया का सत्रह नंबर है ना सत्रह नंबर टिप्पणी देख लीजिए भवी तव्यम ऐसे होना चाहिए अच्छा मतलब जो कहते हैं प्राचीन प्राचीन प्राचीन नहीं क्या है वो वृद्धोक्ति थी। वहाँ ठीक है भवितव्यमिति अच्छा यहाँ और एक भी कुछ त्रुटि है भवितव्यम में गमन अच्छा ठीक है ये दो ही था यहाँ सिद्धांति भाष्य में कहता है यश्मात जवनाथ मनुष्यों की पूर्वम अर्षत पूर्वम एव ग भवितव्यम एवं बितर्को अर्थो अयम वा शब्द बितर्कारर्थो अच्छा इसमें भी दो तरह हैतर्क हां वितर्क एक तो हट जाएगा वितर्क अर्थो अच्छा ठीक है ऐसे अच्छा ये भाष्य पंक्ति देख लेंगे यशमात जवनात मन पूर्वम अर्शत जवन मन है मन अर्थात गतिशील है जवन इसलिए जो हम लोग जवन कह देते हैं ना कुछ को अर्थात वो चलनशील है वो चलते रहते हैं ना आक्रमण करते हैं इधर उधर उनको जवन इसलिए कह दिया गया चलनशील है बोलकर मन जो चलनशील है उसमें भी उससे भी पूर्वम अरसत अर्थात पूर्वम एव व्योम व्यापित्वा ये जो आत्मतत्व तो है आकाशों जैसा व्यापक है सर्वत्र विद्यमान है इसलिए मानस्य द्रुतगामी ऐसा कहा गया आज यहाँ तक ओम संग्र सो संग्र बृहस्पति नमो ब्रह्मी नमस्ते